नो अस्सी जीव कुटस्थ और एकत्र भ्रम से कारण अपेक्षाया जीव और कूटस्थ का एक करके भ्रम जो हो गया है एकत्व का जो भ्रम हो गया है इसका कारण क्या है यदि दोनों स्पष्ट अलग हैं कुटस्थ शब्द वाच्य स्वयं शब्द प्रयोग कर रहा है और अपने जीव स्वरूप के लिए अहम सदप्रयोग कर रहा है यह सद प्रयोग करते हुए स्वयं मान ले रहा है कि अलग अलग है फिर भी एकत्व न कर लेता है, कर है। तो है? उनको ग्रहण पाता क्यों? क्या कारण पर कहते हैं। ऐसी आकांक्षा पूर्वोक्ता निवृत्ता और जीव का परस्पर तालात्माध्यास ही कारण पूर्वोक्त अविद्यास कैसी हो गई कब हुआ ये? कैसे हुआ क्यों हुआ ऐसा प्रश्न जवाब सीधा सीधा है अविद्या जो अविद्या का लक्षण बताया गया है अन्योन्य ने अध्यास लिया बताया गया 24 चौबीसवें श्लोक में और विक्षेप अध्यास तैतीसवें श्लोक में अविद्या का लक्षण बताया गया है पच्चीसवें अन्योन्य व्यास 24 में अविद्याण है पच्चीसवें में विक्षेप अध्यास तैतीसवें श्लोक पहले बता चुके हैं वर्तमान में बावनवा सूत्र पढ़ रहे हैं अविद्याम निवृत्ता अविद्या हो जाने पर तत्कार है इसका कार्य जो ताजात्म अध्यास है वही निवृत्त होता है विक्षेप अध्यास निवृत नहीं होता, होता। बताएंगे आगे अत्र अश्विन ग्रंथ है इसी छठे प्रकरण में अनादर अविवेकोक्त्या यह इस श्लोक में 25वें श्लोक में कहा गया अविद्या के कारण से अविद्या तो ज्ञान नहीं वह तनिवृत्ति जिसमें अविद्या का कार्य है तादात्म अध्यास को निवृत्त कर कोई और काम करने की जरूरत नहीं है अविद्या का निवर्तक जो तत्वज्ञान है वही अविद्यादात्म अध्यास को भी निवृत्त कर देगा अविद्यादुपन अभ्यास अविद्या के तो कार्य होने से अविद्या की निवृत्ति होने पर कार्यभूता भी निवृत्ति हो जाएगी ये जो आपने जो कहा है वो उचित तो नहीं है क्यों ब्रह्म विद्या उपलब्ध्य तो ब्रह्मत्मक जीव ब्रह्म जीवपुट छोड़ो जीव ब्रह्मक्यू बोल बाद भी शरीर रहता है अवद्या के ब्रह्मत्मक विद्या होने पर भी अविद्या का कार्यभूता शरीर आ उपलब्ध हो रहा है न तो कैसा कहते हो अभ्यास निवृत्त हो जाएगा अविद्या का निवृत्त होने से अविद्या का कार्य निवृत्त होगा आपने कहा ना, ना। कैसे कहेंगे? शरीर क्या है ये भी अविद्या का, का? का, का कार्य तो है। अविद्या का निवृत्त होने पर अविद्या के कारण सकल कार्य निवृत्त होने लग जाए तो शरीर निवृत्त हो जाएगा ना कैसे निवृत्त हुआ नहीं इसका मतलब अविद्या का निवृत्त होने पर भी अविद्या का सकल कार्य निवृत नहीं होती मानना पड़ेगा तो पूर्वोक्त कथन विरोध हो गया पूर्व में आपने कहा अविद्याम निवृत्त है आपका कथन गलत हो गया हा। तब कहते कि नहीं नहीं देखो विक्षेप की वजह से रह जाता है अविद्या के निवृत्त होने पर अविद्या के कार्य सारा चीज निवृत्त भले हो जाएगा लेकिन जो प्रावक्रम इस विक्षेप वर्तमान है ये तो बना रहेगा इसलिए अविद्याता अविद्या विद्यावृति तादात्म्य विद्ययत विक्षेपस्वरूप प्रारब्ध क्षय अविद्या की निवृत्ति से क्या होता है दो चीज निवृत्त होता है एक आवरण और दूसरा तादात्म्य ध्यास तीन चीज है ना आवरण हुआ आवरण के बाद तादात्म अभ्यास ता के बाद विक्षेप अध्यास हुआ था इसमें से अविद्या के निवृत्त होने से आवरण निवृत्त हो जाएगा और आपका जाए विद्य यहा विद्या के द्वारा निश्चित रूप हो जाएगा इन विक्षेप तो का जो स्वरूप है वो प्रार्थ अक्षय प्रार्षय पर अविद्य कारण ओर आवृत ताला निवृत्ति अविद्याण का कार्य होने के बावजूद तीन, तीन, तीन कार्यों में से दो कार्य ही निवृत्त होता है कारण के पश्चात कारण के निवृत्त होने के पश्चात एक कार्य बना रह जाता है तो विक्षेप स्वरूप कर्म सहित मैने प्रार्थ कर्म सहित जो अविद्याजन्य विक्षेप स्वरूप होता है जो ये शरीर है ये शारीर कर्मावस्थान पर्यतम अवस्थान कर्म काम का अंतिम क्षण तक वो भी अवस्थित रहेगा इति इति बाबा इसे कोई विरोध नहीं है ये इसका समझना चाहिए सूक्ष्म सहित किदाभासस्य विक्षेप स्वरूपस्य से विक्षेप कौन ले रहा स्थूल सूक्ष्म शरीर सहित क्यों चिदाभास था ये विक्षेप है तब प्रश्न उठता है अरे उपादान कारण तो नष्ट हो गया नष्ट नष्ट नष्ट हो हो हो जाती है, भी हो गया, भी हो गया, ये सारे कारण थे इसका सारा कारण खत्म हो गया, अब कारी गया? अब कैसे रह नष्ट हो जाए तंतु चल गया पट रह गया ऐसे कैसे हो सकता है समझिए थे तो वही, वही वही तो है प्रश्न सोलह तो का क्या ब्रह्म ज्ञान करम को दिया अब उससे और आगे प्रश्न देने उन्होंने उसके जवाब दे दिया इसलिए उन्हें का अविद्या ले रह जाता है अविद्या का ले गया है जब तक प्राग तब तक और प्रवतम के साथ साथ तो भी जवाब दे दी अभियान के लिए पूछा जा रहा है ये क्या जवाब देंगे देखो प्रश्न पूछ रहा रहे उपादान कारण का नष्ट होने के बाद कार्य कैसे रहेगा कार्य तो नहीं होना चाहिए कर्म, मात्र तत्सद भाव मात्र उपादा विनष्टे थम कार्यानुवृत्ति इत्या समझो कर्म जो है निमित ना निमित्त मात्र न इस शरीर के प्रति प्रारद क्या है निमित मात्र असली उपादान कारण कौन है शरीर का माया अविद्या अविद्यात्मिक अविद्या से पंचभूत हुआ उसके अपचकृत हो पंचकृत होकर शरीर बना हुआ तो शरीर का उपादन कारण तो अविद्या प्रार्म निमित कारण तो प्रार कर्म रूप निमित्त कारण होने मात्र से शरीर कैसे जिंदा रह जाएगा कि शरीर का जो उपाय विद्या वो तो नष्ट हो तो गई जैसे पुणाल जिंदा है तंतुरा चल गए तो पट बन जाएगा पट रह जाएगा न पट बन सकता है न पट रह सकता है बने हुए पट भी भस्म हो जाएंगे और जब नहीं बने तो बनेंगे ही नहीं फिर तो तंतु ही चल गया बल निमित कारण है कुड़ाल बैठा हुआ है तो क्या होगा जलाहा बैठा हुआ है है ना मिट्टी बारिश से बह गया अब कुड़ाल क्या करेगा घड़ा बना लेगा जब कच्चे घड़े बने भी थे वो भी गल जाएंगे पानी से नहीं क्या कर लेगा निमित कारण बैठा हुआ है क्या कर सकता है तो क्योंकि उपाय कारण ही नष्ट होगा तो प्रहार करना निमित्त मातृत्व प्रहार कर्म क्या है निमित मात्रे ये शरीर को चिंता नहीं रख सकता क्योंकि तत्सद मात्र उपादाने विनष्ट क्योंकि निमित्त कांक सद्भाव मात्र से उपादान का के बाद कथम कार्य अनुवृत्ति कार्य की अनुवृत्ति कार्य की स्थिति कार कैसे बनी तो रह सकती शास्त्रांत से दृष्टांत धनवृत्ति में संभाव ताकि पूछ रहे हो कि वेदांति हमारे बच्चे तुम पूछ रहे हो पूछने वाले पर डिपेंड है जवाब ये मान के चल रहे हैं ये कौन कर रहा है तार्किक कर कर रहा है। नहीं कर रहा है। इसे पहले है। पहले जवाब उनके अनुसार उनका कहना है कारण का नष्ट होने पर कुछ क्षणों तक कार्य बना रहेगा और कई बार भी मानते उत्पन्न क्षण द्रव्यम निर्गुण निष्क्रियम गुण के बिना द्रव्य कैसे गुणों के बिना कोई द्रवी का स्वरूप ही है गंधवती पृथ्वी है ना अब गंध को छोड़ दो पृथ्वी क्या है, है कोई पृथ्वी का स्वरूप अपनी फिर भी निर्गुण मतलब गंध भी नहीं रह गया तो पृथ्वी कैसे रह गई द्रवी रहता है तमारा। अब जो भी उनकी खोपड़ी खराब है तार्किक लोग है इधर से वो कहते हैं जिसे उत्पन्न क्षण में द्रव्य निर्गुण निष्क्रिय रह सकता है विनष्ट क्षण भी निर्गुण निष्क्रिय उनसे द्रव्यम तिष्ट उपान कारण नष्ट होने के बावजूद भी द्रव्यात्मक कार्य क्षण भर बना रहता है जैसे जैसे हमारा यहां भी अविद्या भय नष्ट हो जाए तो भी प्रारक्रम को लेकर के शरीर तब तक बना रहेगा रहने को उनके जैसे उनको जवाब पहले दिया जा शास्त्रांत तो में न्याय सिद्धांत के दृष्टांत के द्वारा तद अनुवृत्ति में कार्य कारण के बिना भी कार्य की स्थिति को संभावित कर दे रहे हैं उपादे क्षण कार्य प्रतीक्षते इत्याद अस्किन संभवे उपादाने उपान कारण का नष्ट होने पर भी क्षण कार्य प्रतीक्षद कुछ क्षण तक कार्य बना रहता है ऐसे कौन कहता है एक की कहा ऐसे आप पूर्व पक्षी तार्किक स्वयं कही गई है इसलिए ठीक उसी प्रकार से हमारे मत में उपासन का नष्ट होने पर भी शरीर का बन तुमको क्यों आपत्ति हो रही है तुम्हारे मत में उपासनकरण का नष्ट होने पर कार्य रह सकता है तो हमारे मत में उपानकरण कर का पर कार्य रहने में क्या परेशानी हो रही है उसके आधार पर उसका जवाब कार्य से क्षण मतस्थान ना मुक्ति मान लो दस आयु में हो गया और नब्बे अस्सी साल जिंदा रह गया फिर तो कोई ठिकाना नहीं मुक्त पुरुष कितना साल जिंदा रहेगा वहां तो क्षण और तुम्हारा क्षण नब्बे साल होता है क्या दस हो साल होता है कितना क्षण है तुम्हारा एक क्षण कार भी पकड़ लिया हमारे बराबर तुम्हारे नहीं है हम तो, तो, हाँ तो जड़ भरता की कहानी को लेकर तीन जन्म तो तो कितने वर्ष हो गया जन्म मरण भी हो रहा है शरीर की स्थिति वाली बात नहीं दोनों दो तीन दिन जन्म भी जीवन मुक्त का होते रहता है तो तुम्हारे या, हमारे यहाँ बराबर कैसे हो गया? नहीं के सिक्किणमात्रस्त्रीकृत न चिका चिरकाल वनते आप कह रहे हो इंजा तू दिन संख्या क्षण भ्रमश असंख्यक योग्य क्षण इष्यता क्षण का तो वस्तु के आधार पर कल्पना करना है। मैं देखो कई दिन तक कपड़ा था कपड़ा कितने दिन से बना हुआ है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर डालते हैं ना वो आजकल मैन्युफैक्चर मैनुफैक्चर डालना पड़ता है। कब कौन समय बना हुआ कपड़ा हर चीज में डालते डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। कौन को बना हुआ है कुछ दिनों में बना हुआ और कुछ दिनों तक रहा हुआ कपड़ा का नष्ट होने पर आप क्या कहते हैं है। और हमारी जो अविद्या कब से रह गई है से? तो इतने समय से रहने वाली थी के का नष्ट वाले अविद्यातने साल तक रहेगी आप ही सोचो है ना कुछ दिनों तक रहा हुआ कार्य कारण का नष्ट होने पर कुछ क्षण का तक आप कार्य को मान सकते हो तो अनाज कहां से चला आया हुआ कारण का नष्ट होने पर कई तो वर्षों तक तो उसका प्रभाव बना रहता है कार्य ऐसे कहने में क्या आपत्ति है तब भी उसका जवाब उसके मुंह पे मार दिया तंतु नाम दिन संख्या नाम तंत्र व उपांतरण कितने दिनों से था कुछ दिनों की बात थी उनके नष्ट होने के द्वारा क्षण ई रित दिन के दृष्टि कुछ दिनों में ही वो बना हुआ था उसके नष्ट होने के बाद भी कपड़ा कुछ क्षण रहा था आपने कहा कारण के कार क्या था दिन संख्या कुछ दिनों का मामला थी आते हुए कार्य की वैसे कुछ क्षण कहा और अब हमारे कारण का काल क्या है अनादि असंख्य काल कारण की स्थिति कितने समय से कुछ दिनों से नहीं है जैसे वहां कारण क्या तो तंतु कुछ दिनों आते कुछ दिन पर, का अतव कार्य स्थिति कुछ क्षणों तक दिन के अनुरूप काल क्या आपने स्थिति में कारण का नष्ट होने पर कार्य स्थिति की जो व्यवस्था है दिन और क्षण की व्यवस्था इसमें क्या यहां पर हम क्या कहेंगे अविद्या अनादि असंख्य काल से रह रही थी उसका नष्ट होने के बाद उसका जो कार्य सिर्फ कब तक रहेगी कुछ वर्षों तक रहेगी जैसा कारण का काल है वैसे कार्य का काल की कल्पना कर असंख्य ब्रह्म कब से है असंख्य कल कौन से असंख्य वर्ष नहीं रह रहे हैं। असंख्य कल्पस, से असंख्य कल्पों में, आपका जवाब आप ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाएंगे गारंटी ब्रह्मा जी के एक कल्प कितने ब्रह्मा के चले जाएंगे और असंख्य कल्प से हम बने हुए हैं हम लोग कितने ब्रह्मा को रिटायर्ड होता वो देख चुके हैं हम लोग रिटायर्ड होने को आज तक तैयार नहीं है कई ब्रह्मा आए और मुक्त हो गए हम लोगों के सामने में लेकिन हम लोग आज आज तक मुक्त होना नहीं चाहते खाने तो के लिए सब जो भी आते हैं महारा, बस किसी तरह किसी जन मुक्त हो जाए ऐसे कर दो कहने क्या? से थोड़ा हो जाए असंघ कल्पों से जो नहीं पिया आपने अब एक क्षण में कहा से हो जाएगा खेती तैयार नहीं कर पाए हैं संस्कार ही नहीं बन पाया है ज्ञानानुकूल संस्कार ही नहीं रह गया है तो कहां से होगा ज्ञान की उपज के, के अनुकूल खेती ही निर्माण नहीं किया आज तक आपने इतने कल्प बीत गए खेती को ज्ञान रूपी बीज के के फसल अनुकूल ही नहीं बनाए हैं तो है ना आसान है हम भी मोक्ष हुए हम भी जिज्ञास हुए हमको ब्रह्म ज्ञान है सबको ब्रह्म ज्ञान है आज के जमाने में सत्संग सुन रहे हैं सब जान रहे हैं हम ब्रह्माष्टमी सर्व ब्रह्म सब बोल रहे हैं लेकिन थोड़े हो जाता है आसान थोड़ी खेती भी तैयार नहीं वाकई सच्चाई स्वीकार करके देखेंगे तो खेती भी तैयार नहीं अपने मन को देखो तो पता चलता है कैसे कैसे रामद्वेश वृत्तियां निकल रही है, जो तो जाते है। ये तो कह रहे हैं ये तो मैं कह रहा हूँ और क्या मानने से थोड़ी हो जाता है मानने वाला कभी होता नहीं जो होता है कभी मानता नहीं जो होता है कभी नहीं कहता है तो मैं परम्ञानी हूं जो झुट्टा है वही बोल टांग टांगेगा श्रोत्रिष्ट परिवराज काचार्य हूं मैं बोल टांगने वाले कभी नहीं होते जो होते कभी बोलते नहीं मैं होते तो गई बहन कभी कुछ नहीं है अरे आप तो महान है कह देंगे विद्या दाती भी वो तो सरल रहेगा वो अपने आप को हम तो भाई बेवकूफ ही बेवकूफी है हैं तुम ही महान ज्ञानी हो ऐसे बोले बोलेगा मैं ज्ञानी तो मुर्ग है मूर से क्या भिड़ना और मूढ़ तो मूड ही बने रहेंगे दो सुधरना क्या चाहता नहीं समझना सबसे बड़ा बेवकूफ है समझना समझना ज्ञानी को ज्ञानी समझ नहीं सबसे बड़ा और ज्ञान तो है ही क्या है ही है वो अरे ये सब इनसे दूर रहना ही ठीक होता है इनसे दूर रहना चाहिए एक बार एक जगह हम लोग बैठे थे काफी विरक्त महात्मा लोग थे तो बोलते बोलते ने कह दिया हमारे लिए कि महाराज आपके जो लक्षण हैं आपके जो प्रवचन के शैली ज्ञान है बात जो कहते हैं वगैरह तरीके से लगता है कि आप कहीं कहीं एक रहने महामंडलेश्वर हो जाएंगे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा देखो देखो महाराज ये को जोड़ने के लिए हम यहां आए नहीं। हम आए पहले से सब देखो, वैसे, देखो, देखो, से विशेष हैं विशेषण वैसे ब्राह्मण एक विशेषण हो गया मनुष्य दूसरा विशेषण हो गया सन्यासी तीसरा विशेषण हो गया शांकर संप्रदाय की सरस्वती है दशरा में भी सरस्वती नाम एक और विशेषण हो गया नहीं और आप ये लोग बोलते विद्वान है एक और विशेषण हो गया कितने विशेषण हो गए अरे इन विशेषणों को मिटाने के लिए हम लगे हुए हैं और तुम एक और विशेषण जोड़ना चाह रहे हो महामंडलेश्वर मैंने कहा ये महामूर्खेश्वर होते हैं मैं महामंडलेश्वर होता नहीं महामूर्खेश्वर मैंने एक, एक जात एक अछूत जात है सन्यासियों में ये अछूत इनसे दूर रहो तो भला तुम्हारा इनसे नजदीक जाओ तुम्हारा बर्बाद हो जाए जितना एक नजदीक जाओगे उतने ही बर्बाद हो जाए क्योंकि तुम्हारे को उसी लपेट में लेंगे तुमको प्रवृत्ति में टांग देंगे ये करो वो करो ऐसे करो ऐसे करो तुम कहीं ना कहीं मंडे बना देंगे नाश करोगे भंडारा देते फिर समझते भंडारा देने के भक्तों को पटाओ लाख रुपए का टकरो कंडा लगाओ कु लपड़े लपड़े और है कुछ क्षेत्र हाथी घोड़े में खड़ा हो गया और हैथ बैठोग हाथी पे बैठोगे और दोनों हाथों दुनिया भूमि आशीर्वाद दो वो वो काम इसके लिए इतनी इसको जो समझेगा कभी जाएगा जाएगा तो उसमें जानते हुए तो कोई पार्टी रखेगा ना किचड़ इसलिए है ही है सब गड़बड़ है इनसे दूर रहना ही चाहिए जितना नजदीक जाओगे उतने ही जब आप जाते जानते रामानी महाराज जी का क्या होता उनका ओंकरेश्वर महाराज जी का जबरसिंह महाेश्वर यही जी भंडारे के लिए बुलाया और मंडलेश्वर का संग करने का दोष देखो संग दोष इसी को बोलते वो उम मंडलेश्वर से प्रेम करते थे ना मंडलेश्वर के साथ घूमते थे और उन मंडलेश्वर ने क्या उनको बुलाया भंडारे में हम लोग भी गए स्वामी हम लोग दर्शन करने गए थे हरिद्वार अंठानवे कुंभ की बात है दर्शन करने गए थे जो हमारे सब बुला रहे तो हम भी चल रहे थे चलो तो हम लोग दोनों वही रोटी खाएंगे सारा सब नहीं खाएंगे वही खाएंगे वहां क्या किया सब तैयार थे जाल बिछा कर मछली को फंसा नहीं किया सारी वहां चादरें रहे, फादरे पिलक सब रेडी कर रखे हुए जैसे महाराज जी आए मार्जियर के अंदर ले गए सब जहां लोग बैठे थे उनको बीच बिछा देता और नमो चलन लगा ले तिलक लगा लो मामले करे और वो क्या करे और फंस गए फंस बैठे हुए बंदर बन एक इधर से बहुत सारे चारों तरफ़ घेरे हुए और लोग मना कर सकते उस समय में न कुछ बोल सकते महालेश्वर बना लिया जरूरत फिर उसके बाद वहां से आए न लौट जाने के बाद शाम को जान लिया इन लोगों ने बुला रखे थे अखबार वालों को बुलाया अखबार में फोटो खेल के डाल दो माँ नया मामले हमारे अखाड़े के अखबार में प्रसार होने चाहिए अखबारों को बुलाया तो मैं उल्टा बोल दिया हम पे मंडे सब कुछ नहीं है जबरदस्ती बना दिया गया हमें पद को स्वीकार नहीं किए हैं नाम का इस पद के इच्छुप थे ना हमें लेन लेंगे, बस बिल्कुल अखबार के संग और दूसरा अखबार उल्टा आ गया सारा खबर चल के इस्तीफा दे दिया त्याग दिया ये होता है संदेश इनके चक्कर बड़ो ना ये भी अपने रंग रंगा देंगे तुमको बर्बाद कर देंगे इसलिए किसी मंच में जाते तो नहीं जहां जाएंगे तुमको मामले घोषणा कर रहे माइक से भोजन मामले से नाम महाराज बोल भोजन पंगत पे साथ में बिठा दे मामले पार्टी में बिठा दे यहां पे इस भोजन भी नहीं खाते इन लोगों के साथ सबको त्याग देना पड़ा उनको कितना मुसीबत आ गया दोष ये सब देख करके हमने पहले से दो हजार घटनाएं हुई निन्यानवे से हमने त्याग देखा मैंने कहा दस कथा परोस में जाना नहीं भंडारों में जाना नहीं कहीं प्रसंग में जाना ही जाओगे तो कभी ना कभी तुम कोई मुर्गा बना सीखना पड़ता है दूसरों के साथ होता हुआ कि नहीं, क्या है सीखो, सुधरो, देखते जाओ अगले को, उसके साथ क्या हो रहा है? संसार को देखने का मतलब उससे वैराग्य के लिए देखना उसमें आसक्त होने के लिए नहीं इसीलिए कहना है कि भले ही कारण क्या है आपका कुछ दिनों का तक कार्य कुछ क्षण तक आपने माना और हमारा कारण कितने है सामने से असंख्य कल्पो से केवल मत तो बोलो असंख्य कल्पो से इसीलिए इसके जो प्रारक शरीर रहेगा वो कई वर्षों तक रहेगा मैं कहूं तो कोई दोष नहीं योग्य क्षण योग्य क्षण में कुछ वर्ष रूपी को वर्षों को योगी क्षण मान लेना उस के दृष्टिकोण इति संसार से अनाद काल आरभ्य अनुवृत्त से आरम्भ करके अनुवृत्त होने के नादे उसका जो संस्कार कुड़ाल चिक्र भ्रवत कुणाल चिक्र भ्रमिक समान चिरकाल नव चिरकाल तक अनुवृत्ति नुवृत्ति ना कोई विरोध नहीं है टार्गिट लोग गलती से सब मान लिए है उसके अनुसार तुम क्यों जवाब दे रहे हो तुम सही जवाब दो अरे वो गलत विचार वाले हैं वो विचार के के विचार कोई भी जवाब बना दे रहे हो यह तो ठीक नहीं है ना मैं नार की कई यथा अयुक्तम अभिहितम तदगत भवता उन्होंने तो अयुक्त कहा दिया कारण नष्ट होने का कार्य रह गया करके जवाब दिए जा रहे हो आप भी क्यों जवाब दे रहे हो आप तो सही जवाब दो स्वक्त तो तो, तो वैषम्य में दर्शियो लेकिन अंतर उनके कथन में और हमारे कथन में बहुत तो में, कौन से? क्या है। स्वाऊक्ति में तथा मैंने उन विषमता है विलक्षणता है वो बताने जा रही विनाक्षो दक्षण मानम तेरव परिकल्प्य और अम्य अंतर वो तो केवल तर्क के, के आधार पर बात सिद्ध कर रहे हैं हम जो कथन कर रहे हैं वो सब प्रमाण प्रमाण है, युक्ति, अनुभूति भी तीन प्रमाण। का, का नष्ट होने पर, अविद्या का दो कार्य आवरण और तर्क नष्ट हो जाता है विक्षेप अध्यास बना रहता है कार्य ऐसा कथन करने में उनके पास कोई प्रमाण नहीं है कारण का नष्ट होने पर कार्य पास कोई प्रॉपर युक्ति भी नहीं है वाक्य में हमारे पास प्रमाण युक्ति भी है इसलिए उनकी कथन के सदृश कथन है उनका कथन प्रमाण ही नहीं और हमारा कथन प्रमाण युक्त विनाक्षोद सहन के योग्य विचार योग प्रमाणम बिना कई ही उनके द्वारा वृथा कर व्यर्थ परिकल्पना किया गया है कारण का नष्ट पर कार्य रहता है लेकिन हम जो कथन कर रहे हैं श्रुति युक्त नुकृति व्यवतान किम न दुष्यकम क्या असंभव है बताओ जो प्रमाणों के द्वारा कथन कर रहा हूं ऐसा मेरे कथन में क्या गलती है क्या गलत कोई गलत नहीं क्ष विचार सहम सोलक्ष विचार सहम मानम बिना मान प्रमाण किया जाता है, हमारा क्या है? देखो, वही श्रुति दिया चक्र ब्रमा दृष्टान्त युक्ति चक्र ब्रमा दृष्टान्त युक्ति है अनुभूतिर विद्वद अनुभव अनुभूति क्या है विद्वान होगा अनुभव्य प्रमाणे कि वक्तुम असत्यम इन प्रमाणों के द्वारा क्या कथन करना कुछ भी असंभव नहीं है कोई कथन हमारा गलत नहीं है थोड़ा एक युक्ति में जो इन्होंने दृष्टांत दिया ना चक्र भ्रम शांति भी दृष्टान दिया तार्किकों ने भी यही दिया लेकिन यह दृष्टान बनता नहीं है यह युक्ति के लिए दृष्टान उचित क्यों क्योंकि भ्रमि क्या है क्रिया भ्रमि क्या है इस कारन कारन कारन? क्रिया कारण कौन है इसमें द्रवि द्रवि यस्म कार्य समय तत् समय कारण तो मत है कार्य के पर क्रिया कार्य गुण रूपा कार्य ये तो नियम रहा था इसे पटस्त स्वगत रूपा दे पट क्या है रूप के प्रति समय का उपादन कारण उसी प्रकार उस पट में होने वाली क्रियाओं के प्रति उपानकरण कौन है खुद पट है यहां पर भी जो भ्रमी हो रही है उसका उपानकरण कौन है सब नष्ट हो गया क्या आपने युद्धांत कैसे बना दिया क्योंकि बात चर्चा चल रही है उपादान कारण नष्ट होने के बाद भी कार्य इसमें हम खोज रहे रहे हैं और चक्र दे रहे हो। चक्र तो हो कि कार्य के बाद उपेक्षा करने पर भी भ्रमी चल रही है उतने भर के लिए सांख्यलिक जो दृष्टान ठीक तो है ये जो दृष्टान्त दे रहे हाँ उसी को खेच रहे इन्होंने किसलिए उपालंक नष्ट होने पर भी कार्य स्थिति का दृष्टान्त आप जो दे रहे हो वो दृष्टान ठीक नहीं कि चक्र नष्ट हो गया है क्या अतः वह उपादान नाश पूर्व कार्य स्थिति में यह दृष्टान्तुक्त रूपे न वेदांत या न्याय जो दे रहे हैं बिल्कुल जगह क्या दृष्टांत लगाएगा यह तो हो नहीं सकता ये दृष्टांत तो उचित बनता नहीं है फिर आप ऐसे दुष्टान ढूंढिए जहां का नष्ट होने पर भी कुछ क्षणों तक कार्य दिखाई देता कार्य दिखाई सीधे-सीधे बात बहुत सारे दृष्टान प्राकृतिक विपदाएं जितनी भी हैं उसे बाढ़ आई बाढ़ आ गई बाढ़ चली गई लेकिन उसका कार्य जो था तोड़ फोड़ नाश हुआ कीचड़ बाचड़ हुआ समझ काफी समय तो रहता ही नहीं लगता उपाय चला गया लेकिन कार्य विद्यमान ऐसे भूकंप आई भूकंप तो चली कितने देर तक रहती है। कार्य क्या हो उसका? कार्य का नाश था वो तो भयंकर बहुत समय तक पड़ा हुआ वजह भयंकर हुआ लेकिन बाद में गाय उपाय उससे जन्य जो कार्य था वो तो दिखाई दे रही इस तरह के आप ले सकते हो जब उत्पादन का नष्ट होने विद्वानों का अनुभव यहाँ और सबसे बड़ा प्रमाण है विद्युत पुरुषों का अनुभव जो स्वयं जल मुक्त होता हुआ धर्मज्ञानी होते हुए सही स्थिति है उनकी अविद्या नहीं है अविद्या का लेश भले कुछ सिद्धांत लोगों ने वेदांत में भी एक देशों ने अविद्यालेश को मान लिया में ना। भी मान लिया लेश रहता, अविद्यालय जो जन्म मरण का था, वो नष्ट वो अविद्या नष्ट हो गई और संचित कर्म नष्ट हो गया वो सारी चीज मान ली क्रियामान कर्म नष्ट हो जाता है केवल कर्म कर्म और कर्म के के लिए आवश्यक होता, को वचित भी मानते हैं। वापस लौटते साक्ष विवाद सिद्धमेकत्तम के प्रकृतम सिद्धमे के, के साथ विवाद छुड़ावाता इतने ही रहने दो और ज्यादा विवाद करने की कोई जरूरत नहीं प्रकृत प्रकृत चर्चा थे कहा से हम शुरू किए थे उसको दोबारा कहते हैं सम और अहम की चर्चा हुई और जी इन दोनों के एकत्र स्थापित हो गया है ताजत अध्यास के कारण से अविद्याजन्यवरण आवरण जन्य, आवर, आवर जन्य ताज अध्यास के कारण से थ और जीव परिणामी कौन है जीव इन दोनों का एकत्व अनादि काल में कभी हो गया था यह बात सिद्ध हो गया अविश अभ्यास करना है तो अविद्या को निवृत्त करनी पड़े बता दिया तो पहले अविद्या के निवृत्त होने पर आवरण और तक भी निवृत्त हो जाएगा किससे विद्या से उस प्रक्रिया में आगे बढ़े